फैज़ अहमद फैज़ रोमाना हुसैन इसका नाम फैज रखें बहुत अच्छा नाम है तो इसका पूरा नाम होगा फैज़ मोहम्मद बहादुर सुल्तान मोहम्मद खान बहुत ही प्रभावशाली नाम है छोटे फैज को कौन पढ़ा रहा है हमारी पड़ोस की मस्जिद के मौलवी मोहम्मद इब्राहिम से कुरान पढ़ा रहे हैं मैं चाहता हूं कि जब यह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आपके अध्यापक मीर मोहम्मद हुसैन इसे अरबी और फारसी पढ़ाए आपका क्या कहना है इकबाल साहब अवश्य वह शमसुलमा है मेरा विचार है कि फैज को अंग्रेजी पढ़ने के लिए स्कॉच मिशन स्कूल जाना चाहिए क्या आप ऐसा नहीं समझते आप ठीक कह रहे हैं अंग्रेजी सीखने के लिए सियालकोट का वह सबसे अच्छा स्कूल है जिसने भी आज का पार्ट याद नहीं किया है उसे सजा मिलेगी अब फैज को ही लो तुम्हारा सहपाटी सहपाटी है तुम्हारी उम्र का है देखो कितना मेहनती है कितना शिष्ट है तभी हर साल उसे अपनी क्लास का मॉनिटर बनाया जाता है फैज मेरे लिए पत्र लिखने के लिए शुक्रिया लाओ मैं इस पर हस्ताक्षर कर दू बेटा अब इंग्लिश अखबार पढ़कर क्या आप मुझे कुछ खबरें सुनाओगे खुदा तुम पर कृपा करे। एक दिन उनके पिता का मुंशी उन पर नाराज हुआ उनसे कहा मैं तुम्हारे अब्हा से शिकायत करूंगा कि अपनी स्कूल की किताबें पढ़ने के बजाय तुम चोरी छिपे घटिया उपन्यास पढ़ते रहते हो जब उसके अब्बा ने उसे बुलाया तो फैज थोड़े घबराए हुए थे कृपया मुझे अब्दुल हलीम शरार का कोई उपन्यास दें मैं अगले हफ्ते लौटा दूंगा फैज तुम हमेशा अपनी एक किताब एक हफ्ते के अंदर लौटा देते हो यह रही तुम्हारी किताब इसके तुम्हें दो पैसे देने होंगे टुफेल और इनायत को पढ़ने के बजाय खेलना पसंद है पर मैंने सुना है कि तुम्हें उपन्यास पढ़ना पसंद है तुम उर्दू के बजाय अंग्रेजी के उपन्यास क्यों नहीं पढ़ते फोर्ट में जो लाइब्रेरी है वहां से अंग्रेजी उपन्यास ले आया करो फैज ने अंग्रेजी के अंग्रेजी के उपन्यास पढ़ने शुरू कर दिए उन्होंने चार्ल्स डिकन्स हार्डी और अन्य अंग्रेजी लेखकों को पढ़ा हालांकि ये उपन्यास उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आते थे लेकिन उनकी अंग्रेजी भाषा अच्छी हो गई उनके घर के पास एक हवेली थी जहाँ मुशारे होते थे फैज जब दसवीं क्लास में थे तब से उन्होंने शायरी लिखनी शुरू की थी फैज ने स्कॉच मिशन स्कूल से दसवीं पास की फिर मरे कॉलेज सियालकोट से इंटरमीडिएट फैज़ कल कॉलेज के मुशायरे में जो शेर तुमने पढ़े थे वह अच्छे थे मेरी सलाह और अपनी शायरी पर थोड़ी मेहनत करो एक दिन तुम अच्छे शायर बनो प्रोफेसर चिस्ती प्रोत्साहन देने के लिए धन्यवाद लेकिन सर मैं शायरी पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ मेरी दसवीं क्लास के अध्यापक मुंशी सिराजुद्दीन ने कहा था कि शायरी लिखना तो वक्त बर्बाद करना जैसा करने जैसा था मुझे तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए बिल्कुल नहीं जो प्रशंसा तुम्हें कल मिली थी वो बताती है कि तुम्हारी शायरी अच्छी और लोकप्रिय है मारे कॉले सियाल कॉलेज सियालकोट से फैज गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आए वहाँ उन्हें बहुत ही अच्छे अध्यापक मिले पथरस बुखारी और सूफी तबसुब भी उनमें थे वहां उनकी जान पहचान चिराग हस, हसन हसरत ताज हफीज जालंदरी और अख्तर शिरानी जैसे कुछ प्रसिद्ध लेखकों से हुई फैज अब आगे क्या करने का इरादा है अभी तो सिर्फ बीए की डिग्री मिली है अब मैं अरबी और इंग्लिश साहित्य में मास्टर्स करना चाहता हूँ अंग्रेज कितने महान लोग हैं उनके साम्राज्य में सूरज कभी डूबता ही नहीं हमारे शासक कितने प्रतापी हैं सच ब्रिटिश ताज में हिंदुस्तानी सबसे मूल्यवान हीरा है लेकिन सिर्फ अमिर अमीरों के लिए गरीबों को देखो उनके पास न रहने को घर है न पहनने को कपड़ा और न खाने को रोटी फैज इन बातों को लेकर तुम हमेशा दुखी रहते हो लेकिन यह बताओ कि आज सुबह से तुम इतने उदास क्यों हो मुझे घर की याद सता रही है मैं अपने माता पिता को अपने घर को अपने शहर की तंग गलियों को देखना चाहता हूँ सबकी तरह तुम दिवाली की छुट्टियों में घर जा सकते हो इस बीच फैज के पिता का निधन हो गया और उनके परिवार को गरीबी का सामना करना पड़ा अक्सर घर में खाने को कुछ न होता था परिवार की बदहाली तो फैज ने देखी ही यह भी देखा कि गरीबों को कैसी मुसीबतें झेलनी झेलनी होगी अमीर गरीब का कब खत्म होगा? गरीबों को अपना हक मिलेगा मास्टर्स की डिग्री पाने के बाद फैज अमृतसर के एम ओ कॉलेज में पढ़ाने लगे उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था और विद्यार्थियों के साथ उनके दोस्ताना संबंध थे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल महमूद उज जफर और उनकी पत्नी डॉक्टर रशीद जहां ने उन्हें बहुत प्रभावित किया दोनों लोगों की सेवा में सलग में रहते थे एमओ कॉलेज में प्रोफेसर मोहम्मद दीन उनके सह अध्यापकों में से एक थे फैज अब पूरी रुचि से शायरी लिखने लगे थे इसी काल में राजनीति में उनकी दिलचस्पी बढ़ी वो सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन के सदस्य बन गए प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट में भी शामिल हो गए और उस संस्था के लिए काम करने लगे मैं फैज हूँ मैं डॉक्टर तासी के एम कॉलेज में पढ़ाता हूँ आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई मैं एलिश हूँ मिसेस तासीर की छोटी बहन अपनी बहन क्रिस्टबल तासीर के साथ छुट्टियां मनाने के लिए मैं इंग्लैंड से आई हूँ मिस्टर फैज उसकी छोटी उम्र से धोखा न खान खा जाना वो पक्की मार्क्सिस्ट है सच कहें तो वह एक बुद्धिजीवी है संगीत चित्रकला थिएटर सब में उसकी खूब रुचि है गुलिस्तान का सबसे खूबसूरत फूल जिसे कभी छू न गई पज्जड़ की सर्द हवा बाहर का सबसे प्यारा फूल जिसे पाने की रहती है दिल में चा डॉक्टर तासीर का तबादला श्रीनगर हो गया इस बीच फैज और एलिस एक दूसरे से प्यार करने लगे थे उन्होंने विवाह करने का फैसला किया उनका विवाह कश्मीर के महाराजा के ग्रीष्मकालीन महल में हुआ और उनके निकाह की रस्म शेख अब्दुल्ला ने पूरी की द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ कई हिंदुस्तानियों ने ब्रिटेन और फ्रांस का साथ दिया क्योंकि जर्मनी और इटली की नस्ल श्रेष्ठता के सिद्धांत से वह असहमत थे फैज उन्नीस में सेना में भर्ती हो गए वो चार सालों तक सेना में रहे पाकिस्तान के के बनने के बाद फैज और अपने लेखों में विरोध प्रकट किया इस कारण रावलपिंडी कॉन्स्परेसी केस में उन्हें उन्नीस सौ इक्यावन में कैद कर लिया गया वह किस्सा जो कभी था ही नहीं वही उनको नागवार गुजरा फ फैज़ दस्ते सभा छप गई है मुबारक हो वर्षों बाद जब लोग रावलपिंडी पिंडी केस को भूल गए होंगे तब आपकी इस किताब का छपना उन्नीस सौ बावन की एक ऐतिहासिक घटना मानी जाएगी बन्ने भाई सज्जा जहीर आप बात बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं फैज भाई अपनी नजम सुबह आज़ादी की कुछ पंक्तियां तो सुनाइए जब अंधेरा रोशनी का दम है घूटता और रात का अंत कहीं दिखाई नहीं देता क्या यही है वह सुबह है जिसका था इंतजार नहीं ये सुबह वह नहीं जिसको तलाश जिसकी तलाश में निकले थे हम ढूंढने उसे कहीं इस उम्मीद से कि आखिरी सितारे के बाद वह सुबह होगी कहीं माना कि ये रात है काले समुद्र सी फिर भी इसका कोई किनारा तो होगा कहीं जिस घड़ी मेरे महबूब मन को होले से छू जाती है तुम्हारी यादें लगता है खत्म हो गई है जुदाई की रातें और थाम रखा है मैंने तुम्हें अपनी बाहों में देखो अब्बा आ गए वह अच्छे हैं पुलिस और बच्चियां फैज से मिलने जेल आया करते थे एलिस और बच्चियां फैज से मिलने जेल आया करते थे खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेती हूं फिक्र लगी रहती है अच्छा मिजू अपने आठवें जन्मदिन पर तुम्हें क्या तोहफा चाहिए मुझे गुड़िया चाहिए सुनहरे बालों वाली मुझे बोलने वाली गुड़िया चाहिए फैज हैदराबाद लायलपुर सरगोधा मोट और लाहौर की जेलों में कैद रहे उनके बड़े भाई तुफेल अहमद हैदराबाद जेल में उनसे मिले फिर उनका निधन हो गया फैज को भारी सदमा लगा और वह कई महीनों तक उदास रहे चार साल जेल में बिताने के बाद दो अप्रैल १९५५ को उन्हें रिहा कर दिया गया चीमी मिज़ू कितनी देर तक जागते रहोगे कोई नहीं जानता कि फैज को घर आने में कितना वक्त लग जाए अपने अब्बा की रहाई पर दोनों इतने खुश हैं कि आज दोनों सो ना पाएंगे बेशक दादी हम नहीं सो पाएंगे फैज मैं तुम्हारी नजम सामाक सुनने के लिए बेकरार फैज फिर से पाकिस्तान टाइम में काम टाइम्स में काम करने लगे कुछ समय तक उन्होंने ले लो नहर पत्रिका का संपादन किया अयुब खान ने उन्नीस में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया फैज दोबारा कैद कर लिए गए उन्हें अप्रैल उन्नीस में रिहा किया गया जब उन्नीस में मैं दो महीनों के लिए कराची के जिन्ना अस्पताल में था तब मैंने इसे लिखा था याद आया तो सुनो मत याद दिलाओ नाकामयाबियों का दर्द वो आया वो गया दिल अभी भी धड़कता है सीने में तुम्हारी खूबसूरती रोशन कर देती है मेरी सोच मैं कहाँ हूँ अकेला तुम्हारी याद सुबह को महका देती है लेकिन रात की तनहाई बेहद तड़पा जाती है जब तुम नहीं थी तो सब पता था कि क्या है कहना तुम सामने हो तो शब्द ही साथ नहीं रात के वो मेरे रात के मेरे वो सब हम सफर कहाँ कल तो सुबह की ब्यार ने छोड़ा साथ कब पास से निकल गई सुबह पता ही नहीं फैज की तमन्ना थी कि देश में ललित कलाओं को बढ़ावा मिले उन्होंने लाहौर की अल्मारा आर्ट्स काउंसिल में काम करना शुरू किया संगीत चित्रकला नृत्य फिल्में और थिएटर जिंदगी को बनाते हैं फैलिस की ललित कथाओं में दिलचस्पी थी उसने लाहौर में कठपुतली थिएटर शुरू किया फैज इस थियेटर के लिए नाटक लिखते थे और उनकी बेटियां उन नाटकों में काम करती थी एक अच्छी खबर सुनानी है तुम्हें सोवियत यूनियन ने मुझे लेनिन शांति पुरस्कार दिया है पुरस्कार लेने के लिए मुझे मास्को बुलाया है पता नहीं सरकार जाने की अनुमति देगी या नहीं जहाँ तक मुझे पता है ये सम्मान पाने वाले तुम पहले एशियन हो अगर सरकार तुम्हारी परवाह नहीं भी करती तो भी पाकिस्तान के लोग और सच कहूँ तो सारी दुनिया के लोग तुम्हें पसंद करते हैं संचालन समिति के माननीय सदस्यों देवियों और सज्जनों वैसे एक शायर या लेखक का तो काम ही होता है शब्दों के साथ खिलवाड़ करना और कहानियां और नजमें लिखना लेकिन इस सम्मान के लिए लेनिन पुरस्कार समिति का आभार व्यक्त करने के लिए मुझे शब्द ही नहीं सूझ रहे प्रकृति के असन साधनों पर अगर कुछ लोग अपना पूरा अधिकार नहीं बना लेते तो आज विज्ञान उद्योग इंसानी समझने समझ ने, समझ ने यह मुमकिन कर दिया है कि हम चाहे तो हर इंसान को वह दे सकते हैं जिससे वह एक आरामदायक जीवन जी सके लेकिन यह तभी मुमकिन होगा जब समाज की आधार न्याय समता स्वतंत्रता पर हो सबका कल्याण करना समाज का ध्येय न हो समाज का ध्येय हो न कि शोषण लालच और प्राकृतिक साधनों पर सिर्फ कुछ लोगों का स्वामित्व मेरा विश्वास है कि मानवता जिसने कभी शत्रुओं के सामने हार नहीं मानी आखिरकार सफल होगी दुनिया में लड़ाई नफरत और क्रूरता के बजाय प्यार और भाईचारे का राज होगा फैज अहमद फैज ने कई पटकथाएं कहानियां नजमें और गजलें लिखीं। एजे कारदार द्वारा निर्देशित उन्नीस सौ की फिल्म जागो हुआ सवेरा की पटकथा भी फैज ने लिखी थी पूर्वी पाकिस्तान में बनने वाली यह फिल्म उर्दू फिल्म थी सोवियत यूनियन के पहले फिल्म महोत्सव इस फिल्म को स्वर्ण पदक मिला फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान सरकार ने 1975 में एन एफ एन का संगठन का गठन किया इसके अंतर्गत एज कारदार ने एक फिल्म बनाई ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस उर्दू में नाम था दूर है सुख का गांव आप तब जफर तुम एक कलाकार हो लेकिन मैं अपनी फिल्म में तुम्हें कला निर्देशन का काम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी पेशेवर कला निर्देशक पर भरोसा नहीं है कारदार साहिब आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करूंगा लैला शहजादा तुम एक प्रसिद्ध कलाकार हो इस फिल्म की कास्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो मुझे लगता है कि हम एक साथ एक अच्छी फिल्म बनाएंगे फलेजी में अपना सेट लगाने से पहले ही हम दूर के निकट के और मध्यम दूरी वाले शॉट्स सब पहले ही तय कर लेंगे बिल्कुल ठीक जैसे ही रेगिस्तान में होले से बहती हवा बाहर की जैसे अचानक सुधर जाए हालत बीमार की पाकिस्तान में पहली प्राज प्राजातांत्रिक सरकार ने फैज को पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का अध्यक्ष बना दिया फैज इस्लामाबाद आकर रहने लगे एलिस पाकिस्तानी दस्तकारी के विकास के लिए काम करने लगी फैज ने चीन वियतनाम और कम्बोडिया की यात्राएं की बांग्लादेश के बनने के बाद वह प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ ढाका गए फिर कुछ सालों बाद वह कराची आ गए जहां उन्हें अब्दुल्लाज का प्रिंसिपल बनाया गया यह कॉलेज गरीब विद्यार्थियों को शिक्षित करता था भुट्टो सरकार का पांच जुलाई उन्नीस को अंत हो गया और जनरल जिया ने देश में मार्शल लॉ लगा दिया फैज उन्नीस में युद्धग्रस्त बेरुत आए जहाँ उनके प्रशंसक और समर्थक रहते रहते थे। बेरुत में कितने फिलिस्तीन सरन, हैं? दुआ करता हूं कि आजादी के लिए आपका आंदोलन शीघ्र ही सफल हो जनरल जिया द्वारा लगाए मार्शल लॉ के समय कई लेखकों पत्रकारों और फिलोसोफरों को सरकार का गुस्सा झेलना पड़ा था फैज १९७१ में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के अध्यक्ष बने थे और उन्नीस में वह सरकार के सांस्कृतिक सलाहकार थे लेकिन मार्शल लॉ लागू होने पर १९७८ में बेरोत में रहते हुए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया उस समय उनकी फिल्म दूर है सुख गांख का गांव संपादित की जा रही थी लेकिन फिल्म कभी रिलीज हुई ही नहीं और कोई नहीं जानता कि फिल्म की रीलों का क्या हुआ फैज को इस बात का बड़ा दुख हुआ बैरूत में फैज ने लोटस नामक एशियन अफ्रीकन साहित्य एक जनरल का संपादन किया तो वह दिन हम जरूर देखेंगे हाँ, सच में देखेंगे। वह दिन जिसकी उम्मीद हम लगाए बैठे हैं अनंत काल से वह दिन जरूर आएगा जब जुल्म की चट्टाने जरा-जरा होकर बिखर जाएंगी और हम सताए हुए लोगों के नीचे जमीन का दिल भी धड़केगा फैज ने कई देशों की यात्रा की जब बेरोत में फिलिस्तीनियों का कतलेआम हुआ तो वह कुछ समय के लिए ट्यूनिश आ गए जब वो पाकिस्तान लौटकर आए तो वहां जनरल जिया का फौजी शासन ही था फैज ने इस दौर में कई नजमें लिखी उनकी सारी शायरी का एक संग्रह हाय वफ़ा पहली बार चौरासी में प्रकाशित हुआ इस महान शायर का इंतकाल 20 नवंबर उन्नीस के दिन लाहौर में हुआ उस समय उनकी उम्र 73 साल थी थक कर पल भर जो आंखें मूंदी मैंने कभी न खुलेंगी वह ऐसा तो न सोचा था मैंने क्षमा